जानती मैं बहुत अच्छा हूँ पांच दिन से आ, <laughs> <laughs> मैं मैसूर से आया हूँ जी, जी। uh, like yes, so, पहले से बोल रहा था मुझे इधर देख बोल रहा जी, था जी, जी, जी। लेकिन आने से पहले मुझे उतना ये नहीं था लेकिन आने के बाद समझ गया क्या हुँ. है ऐसे है so, and the way uh, they treated us is uh, really I never एंड रियलीवर एक्सपेक्टेड दैटिटैलिटी और ये सभी uh, दुनिया का सब लोग इधर सीखने का जी जी कैसे जी कैसे करने का कैसे का, वो इतना बड़ा समिट ग्लोबल समिट कैसे मैनेज करने का रियल स्टंडली टू मैनेज huge crowd hmm. बट मैने वेरी मच इम टीचर इन स्कूल इट इस वेरी डिफिकल्ट टू हो फिटी स्टूडेंट बट हियउंड टू टीचर फील्डिंग ओके थैंक यू सो मच बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया बहुत समय से आपको बताया जा रहा था आई ये ब्रह्मा कुमारी इसमें पर आपको समय अब मिला है और अभी आकर आपने देखा कि ये तो बड़ा वंडरफुल थिंग है बहुत ही सुंदर है आश्चर्यचकित हुए आप ये सारी चीज़ें देखकर और मैं चाहूँगा कि इस आश्चर्यचकित जो अनुभव है उसको अपने जीवन में लाइफ में हमेशा बना के रखें, वहाँ सेंटर से हमेशा कनेक्ट रहे रोज जाते रहें ताकि एनर्जी मिलती रहे आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक यू थैंक यू ओम शांत मधु बनाया खुशियों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 नमस्कार हमारे साथ आगे जो है एक और मेहमान है लिंगा बहुत बहुत है राजू। बहुत-बहुत स्वागत आपका। डायरेक्टर फिक्की डायरेक्टर एंड का समाज प्रेसिडेंट इन मैसूर आई एम आल्सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन इन ब्रह्म कुमारी समाज इन मैसूर यादवगिरी। बिफोर वोटोपल ब्रांच आई केम गोइंग टू क्लासेस अटेंड द क्लासेस एंड अदर ग्लोबल मीट बहुत बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ बहुत uh, bah, अच्छा हुआ। कलोद्रे नमेंगे अद्भुत मत आपटलीटी इलादे समाज को समाज मठव जो इली ब्रह्म कुमारी समाज ओम शांति अर्थ सौंडे तक नमें पीस आफ मई शांति तो स्थल बंद मेले नमदेज साको बंद आफ्ते हैं कारण इष्टे बंद मेले ने प्रपंच अथवा बेरे स्थल नेप आगे अथवा मन विचार बर अद्रोल बंद मेले नमेंगे ना नम स्ने जो मैसूर ब्रह्मकुमारी समाज नम वीर सिंग जोतल बंदी नमला सहायार मतलब उपकार उपचार फैव स्टार होंट मिल आरदा मत यारविस ना यार नगुता अद्र वह इ नोड़े ना वो तेजी ब्रह्मकुमारी समाज बरसिकवाते नडसक बंद है मत ना आहार नाचुअली नावेज उपयोग ना, वो बिड़बे ना वो नम स्ने साध्यवाद निर्धारम अद्धन तमली इतने ब्रह्मकुमारी समाज मौंट अबू ऐसी बेडल बंद ना हे धन्यवाद हेल्ली इष्ट पड़ते हैं नमस्कार नमस्कार नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया यहाँ आकर आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशी हुई आपको और यहाँ पर आने के बाद आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ रहा है और यहाँ पर फाइव स्टार जैसा आपको रहने को मिला है जो बाहर में भी नहीं मिलता और इतना प्यार और स्नेह मिल रहा है जिसके कारण आपने अपने जीवन में बहुत अद्भुत अनुभव किया है और अपने अपने मित्रों के साथ जो है संकल्प लिया है नॉनवेज छोड़ देंगे और वहाँ जाकर जो यहाँ का वेजिटेरियन फूड है उसी को अपनाएंगे ये संकल्प भी किया है तो बहुत ही बहुत शुभकामनाएं आपको और मैं चाहूँगा जो एनर्जी आपने यहाँ रिसीव किया शांति प्रेम आनंद का वहाँ जाकर आप इसे कनेक्ट करके रखिए ब्रह्म कुमार इसमें रेगुलर जाएंगे तो रेगुलर आपको पॉजिटिव ऊर्जा मिलता रहेगा और जो आपने सोचा है वो आपके लिए करने में आसान होता रहेगा बहुत बहुत शुभकामनाएं ओम शांत मधु बनाया आंगन। आया खुशियों की बहार खिला मन का ते मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बहाल खिलमन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार सभी का फिर एक बार स्वागत है और कर्नाटक से हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे हम लोग बातें करने वाले हैं उनका नाम है शडाक्ष और वो हमारे साथ इंग्लिश में वार्तालाप करने वाले हैं निश्चित तौर पे आप सभी को भी बड़ा अच्छा लगेगा और किस तरह से जो है यहाँ पर अलग अलग भाषा अलग अलग प्रांत से लोग आए हुए हैं ग्लोबल सब में और हर व्यक्ति जो है अपने आप में यूनिक है कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है समाज के लिए कुछ कर रहा है अपने तरीके से कर रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग समाज सेवा करने वाले लोगों से प्रोफेशनल लोगों से या फिर किसी पद पर रहने वाले लोगों से जब बात करते हैं तो उनका अनुभव हमारे जीवन को बहुत सुंदर और बहुत बेहतर बनाने के लिए कार्यगर होता है तो आप सभी रेडियो लिसनर्स लिखी हैं कि आपको बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस सुनने को मिल रहा है तो सीडाक्षारद बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप जी जी जी. Tell me something about yourself. <laughs> yeah. Yeah. Uh, I am from Karnataka. My name is Shridhar Shetty. Yeah. जी. I'm working in administrative uh, department, government department. जी uh, जी. Last four years back, I came into contact with. हाँ हाँ हाँ हाँ. Om Shanti. अच्छा. Uh, institution. Uh, Shambulingji, I have to thank him. हाँ. Ah. He has introduced uh, uh, me to Tejubrahma Kumaris. Uh, yeah. So after that, I started following videos. Uh, uh it has changed my life it like uh, I, i can't explain that ha but uh, I, i am like i am over bilka and my graph was like it was dipping dipping down it like now it is raising was, yeah, uh, <laughs> that was the effect and uh, as madam said earlier madam was telling mamta ji ya bua mai vai vai amiya what happened what, <laughs> what is karma What is the black ball what is white void ball mm. what are the thoughts what do the what is the capacity of mm -hmm. the thought so uh, whatever we see whatever we uh, hear whatever we listen and uh, whatever we speak and whatever we think that we will become so that is the point so before thinking anything so no, that positive we have to think positive mm. negative th thought should not be there In, even uh, while speaking also we should not use negative words don't mm. know mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. so such like a type of uh, Uh, issues and also uh, it uh, gave me such a confidence that like uh, I am from rural background. Mm -hmm. uh, the, we will be thinking like we don't know language. Like mm -hmm. mm -hmm. maths is difficult. Mm -hmm. So this was some uh, work like confidence under the, like we will not be having conflicts. Mm -hmm. So um, after following these videos, uh, it has given immense uh, confidence. Insight to you. Same thing. I have uh, while uh, I, I I was working as a scholar officer. Mm. so i visited so many schools mm. and there i was uh, teaching these lessons to them like around one hour half an hour mm. so i was uh, communicating the same uh, this one topics to them so that the, their confidence will be boosted uh, so that they can uh, come up in the life uh, so it has changed my life uh, and also i try, I, am, i am trying uh, uh, to i uh, am trying to translate the same Uh, hmm. सर सर बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और बहुत सुंदर आपने अनुभव साझा किया और लिंगपर सर को आपने धन्यवाद दिया कि आपको उन्होंने ब्रह्माकुमारी से जुड़ा और जुड़ने के बाद जो आपका विचार था जो आपका लाइफ था वो नीचे की तरफ था और जुड़ने के बाद आपका लाइफ का ग्राफ ऊपर की तरफ यानी राइज करना शुरू कर दिया आपने आपके जीवन को बेहतर बनने का एक मौका मिला और आप बेहतर बनाते जा रहे हैं और ब्रह्म कुमारी इसके जितने भी वीडियोस हैं उसको समझा आपने और उसको देखा आपने और अपने लाइफ को धीरे धीरे करके चेंज करना शुरू कर दिया जो भी चीज़ें आप बोलते हैं सुनते हैं देखते हैं वो सारी चीज़ों में आपको एक चेंज करने की ज़रूरत होती है उसे पॉजिटिव करने की ज़रूरत है इवन आपने बहुत अच्छी बात बताया कि शब्दों के द्वारा भी हमें गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना है जिससे हमारी आत्मा की आहट हो जाती है तो अपनी आत्मा को शुद्ध रखने के लिए हमें शुद्ध विचार शुद्ध वचन और शुद्ध ज्ञान की बातें ही श्रवण करना है। ये बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया तो शर्डनिंग सर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि एक सुंदर मैसेज मैसेज फॉर द सोसाइटी व्हाट यू वांट टू गिव। वॉन्ट यूटर Or before consuming anything, we have to put thoughts, positive thoughts into that. Like mm. before drinking your water, uh, just, uh, uh, some positive thoughts we have to put into that, and we have to drink. It mm. go to each and every cell of our body, mm. and it energizes, and it will uh, make us so much positive. Mm. So uh, that is wonderful, sir. And also that black ball and white ball, what karma says. Yeah. So if we throw a black ball to anybody, that sir, it will return. Uh, the the intensity intensity based on it it it it may may may come tomorrow, it may come come come today tomorrow one year later mm -hmm. definitely it will come back whether is is is a a black black black or white ball. white ball is good karma karma it's negative whatever like and uh, I am following Shivani madam like anything uh, even in the morning इट listen कम minutes uh, to मे minutes uh, meditation and evening uh, before sleep uh, before sleep meditation is there That I'll follow and I'll listen to any one of the video at least uh, every day, and it is changing my life, sir. Uh, she's uh, the goddess. All sisters are like uh, angels. Mm. They are angels, and they are changing our lives, sir. And yes. in this Kalio Gor Kalio, uh, this is the the the way uh, this uh, Brahmakumari's uh, institution or organization is growing, no, sir. Definitely, this Gor Kalio will turn into Satyam, sir. Uh, it is very uh, short span of time. It will definitely sir. Uh, okay, थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका आपने कहा कि पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे सकारात्मक सोचें और अपने जीवन को बेहतर you. थैंक यू थैंक यू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 के नाचे मन संसार चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार मेरे बाबा मुझको बुलाते फैलाए कहा पल पल हम भी वतन को जाते करते गुणों से रोज श्रृंगार प्रभु अनुभोगे स्वर गूंजे प्रभु अनुभव के स्वर गुंजे एक यही झंका चमक उठा है भाग्य सितारा पाकर प्रभु का प्यार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 पर प्रभु का प्यार